राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के, केंद्री की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम गोस्वामी तुलसीदास हमारे देश में राम कथा लगभग सभी प्रांतों और सभी भाषाओं में कही सुनी जाती है बंगाला गुजराती पंजाबी तमिल तेलुगु मलयालम यहां तक कि उर्दू भाषा में भी रामकथा लिखी गई है परंतु आज से 400 वर्ष पूर्व तक रामकथा केवल संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध थी वाल्मीकि रामायण कालिदास द्वारा लिखा गया रघुवंश महाकाव्य राजशेखर द्वारा लिखी गई बाल रामायण इन सब का रस केवल वही ले सकते थे जो संस्कृत भाषा के अच्छे जानकार थे आम बोलचाल की भाषा में राम कथा लिखने का साहस कोई नहीं कर सकता था और यदि कोई ऐसा साहस करता भी तो पंडित लोग उसे तरह-तरह से सताते थे ऐसे समय में एक व्यक्ति ने अद्भुत साहस और लगन से इस कार्य को पूरा किया वो महान व्यक्ति थे गोस्वामी तुलसीदास जी उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की और राम कथा को जन-जन तक पहुंचाया जिस समय गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस काव्य की रचना आरंभ की उस समय देश की हालत बहुत बुरी थी लोगों में ऊंच-नीच के भेदभाव और आपसी झगड़े बढ़ गए थे लोगों में भय बैठ गया था और आत्मविश्वास समाप्त होता जा रहा था ऐसे समय में तुलसीदास ने श्री राम के आदर्श चरित्र को भारत वासियों के सम्मुख रखने का निश्चय किया और इसी जन कल्याण की भावना से उन्होंने रामचरितमानस की रचना की तुलसीदास जी बचपन से ही श्री राम के अनन्य भक्त रहे इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और मां का नाम हुलसी था इनका जन्म भी कुछ विचित्र परिस्थितियों में हुआ अरे भैया दुबे जी कहां हो बधाई हो भाई सुना है तुम्हारे यहां बेटा हुआ है बधाई हो अरे काहे की बधाई भैया मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है ऐसे ही मुरहा है और ऊपर से ऐसे अशुभ लक्षण जानते हो पैदा होते ही इसके मुंह से राम शब्द निकला मुंह में देख तो अभी से दांत हैं ना जाने कोई राक्षस है या कोई दुष्ट आत्मा यह तो मां-बाप को खा जाएगा मैं तो इसे घर में नहीं रखूंगा नहीं नहीं ऐसा मत कहिए मैं किसी भी तरह अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने दोंगे नहीं होसी यह यहां नहीं रहेगा इसे तुरंत यहां से हटा दो नहीं तो मैं खुद ही इसे कहीं फेंक आऊंगा हम्म आत्माराम जी जरा सोचिए यह भी तो हो सकता है कि यह कोई ऐसी आत्मा हो जिसमें राम की याद बसी हो नहीं नहीं नहीं मैंने इसका जन्म लग्न देखा है यह तो मां-बाप का काल है काल इसके जीने से कोई लाभ नहीं है फिर भी एक बार किसी और पंडित से राय लेने में हरजी क्या है चलो इस गांव के चोबे जी से पूछ लेते हैं यह ठीक रहेगा आप चोबे जी को भी राम बोला की कुंडली दिखा लीजिए तब तक मेरे पास मेरी सखी मुनिया रहेगी ठीक है मैं चोबे जी के यहां जा रहा हूं मगर देख लेना वो भी यही कहेंगे कि मुरहे बच्चे को घर में रखना ठीक नहीं मैं आकर निश्चय ही इसे इस घर से बाहर कर दूंगा मैं जा रहा हूं बाहर होल्सी कैसी घड़ी में मां-बाप ने तेरा नाम हुलसी रखा आज जो हुलसने का दिन आया खुश होने का दिन आया तो क्या उसके साथ इतना बड़ा दुख भी देखना पड़ेगा ले मुनिया हां मेरी प्यारी सखी मेरे इस राम बोले को लेकर गैस जल्दी से निकल जा इसे अपनी से हल्की की निशानी समझकर पाल लेना मेरी बहन दूबे जी तो इसे यहां हरगिज नहीं रहने देंगे मैं मैं, मैं पूरा ध्यान रखूंगी बालक रामबोला को लेकर कुलसी की सखी अपने ससुराल चली गई लेकिन रामबोला अभी 5 वर्ष का ही हुआ था कि वो भी चल बसे बालक के पिता के पास सूचना भेजी गई लेकिन उन्होंने उसे अपने पास रखने से इंकार कर दिया अनाथ असहाय बालक को देखकर वहां चेहरे हुए बाबा नरहरिदास को दया आ गई और वे रामबोला को अपने साथ ले गए उन्होंने ही उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया काशी में पंचगंगा घाट पर एक परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी रहते थे उनसे बालक रामबोला ने वेद वेदांग इतिहास पुराण आदि की शिक्षा प्राप्त की 15 वर्षों तक काशी में विद्या अध्ययन करके जब रामबोला अपने जन्म स्थान राजापुर आए तो वहां उनके परिवार का कोई नहीं बचा था वहीं उनकी भेंट अपने पिता के मित्र दीननाग जी से हुई पुत्र इतने उदास इन से क्यों बैठे हो इतने तेज से युक्त विद्या विनय से संपन्न युवक को ऐसी निराशा क्यों क्या कहूं महाशय मां तो पिता जग जन्म तजो यदि होना लिखे कछु भाल भलाई परसों पहले मेरे मां-बाप ने किसी अंधविश्वास के कारण मुझे त्याग दिया था आज विद्याध्यान पूरा करके मैं उनके चरण स्पर्श करने यहां आया तो मुझे उनके दर्शन भी नहीं मिले मेरे परिवार का कोई व्यक्ति जीवित नहीं है तो क्या तुम आत्माराम दुबे के पुत्र राम बोला हो जी हां मैं वही अभागा हूं बाबा ने मुझे एक नया नाम दिया है वे मुझे तुलसीदास कहते हैं तो बेटा तुलसीदास अब तो विद्याध्ययन पूरा हुआ अब घर की रस्में संभालो मेरे जैसे घरबार विहीन फक्कड़ आदमी को कौन अपनी कन्या देगा ऐसा क्यों कहते हो पुत्र तुम आत्माराम जी के पुत्र हो काशी से विद्या प्राप्त करके आए हो तुम्हें कन्या देकर तो कोई भी कृतार्थ होगा तुम्हें यदि आपत्ति न हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो यहां से कुछ ही दूर मेरा गांव है मेरी भी एक विवाह योग्य कन्या है रत्नावही यदि तुम उसके साथ विवाह कर लो तो मुझे अपार हर्ष होगा यदि आप मुझे सचमुच इस योग्य समझते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है तो फिर ठीक है चलो पुत्र मेरे साथ चलो जी चलिए बाल्यकाल से उपेक्षित तुलसी ने सुंदर सुशिक्षित पत्नी प्राप्त की पति-पत्नी वहीं राजापुर में आकर बस गए दोनों ही एक दूसरे को पाकर बड़े प्रसन्न थे तुलसीदास अपनी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे एक बार रत्नावली किसी कार्य से नई हर गई तुलसीदास के लिए पत्नी के बिना एक दिन भी काटना कठिन हो गया वो आंधी पानी की चिंता किए बिना रात भर चलकर ससुराल पहुंच गए कहते हैं नाव न ना मिलने पर उन्होंने एक शव के सहारे नदी पार की रत्नावली उनके इस तरह चले आने से प्रसन्न नहीं हुई उसने बिगड़कर कहा लाज न लागत आपको दौरे आए हो साथ दिख दिख ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं नाथ अस्थि चरम मे देह मम ता पर ऐसी प्रीति होती जो श्री राम में होती ना तो भवभीत अर्थात दिक्कत है आपको नाथ मेरी इस हाड मास की देह से जैसा आपको प्यार है यदि ऐसा श्री राम से होता तो संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते पत्नी के कठोर वचनों ने तुलसीदास को बड़ी चोट पहुँची मन विरक्त हो उठा राम के लिए उनके प्राणों में वही प्यास जाग उठी जो पपीहे के प्राणों में मेघ के लिए होती है एक भरोसो एक बल eq aas vishvaas eq raam ghansyam hit chaatak tulsi daas eq घन श्याम हित चातक तुलसीदास उन्होंने राम कथा फिर से पढ़ी और सुनी उन्होंने राम को ही अपने जीवन प्राण का आधार बनाया दिन रात सोते जागते उनके ध्यान में श्री राम ही रहते उन्होंने राम के अनुकरणीय चरित्र को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लोक भाषा में रामचरितमानस की रचना की इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक नए-नए छंदों नए में कवितावली गीतावली विनय पत्रिका बरवै रामायण आदि की भी रचना की इन सभी में श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है तुलसी के राम स्नेही और आज्ञाकारी पुत्र हैं और माता-पिता की सेवा को अपना सौभाग्य समझते हैं सुन जननी सोई सुत बड़भागी जो पे तु मात चरण अनुरागी जो पे तु मात चरण अनुरागी तुलसीदास राम के अनन्य भक्त अवश्य हैं मगर उनकी भक्ति का आधार है राम का आदर्श चरित्र सूत विद न रे भवन परिवार होहि जाहि Jaghbàr hi bàrà As vichàri jiye Ja ga hu ta ta Milayna Jagat sa ho dar Bhrata Milayna Jagat भ्राता रूस के एक प्रसिद्ध समीक्षक से किसी ने प्रश्न किया कि तुलसी और उनका रामचरितमानस आपके देश में इतने लोकप्रिय क्यों हैं उन्होंने उत्तर दिया आप भले ही राम को ईश्वर माने किंतु हमारे लिए राम के चरित्र की विशेषता यह है कि उसमें हमारे आधुनिक जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिल जाता है इतना बड़ा चरित्र विश्व में मिलना असंभव है और इसी तरह इस विराट चरित्र का इतना अद्भुत चित्रण मिलना भी कठिन है गोस्वामी तुलसीदास अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख शकुंतला शर्मा विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार डॉ सुरेश शास्त्री वीना हुरा के एस पवार राधा कृष्ण दत्ता राजश्री दत्ता कविता वैद्य और पवन कौशिक गायन स्वर श्री राम संगीतकार राकेश पंडित ध्वनि अंकन सतीश लाडे और राजेंद्र प्रसाद निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर तथा परियोजना निर्देशन डॉ एलजी सुमित्रा